ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ तृतीय पद ब्रह्मजिज्ञासा पर विचार हम लोग कर रहे हैं ब्रह्मजिज्ञासा में षष्टी तत्पुरुष समास है ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा। तो जो पूर्व पद है ब्रह्मण इसके अर्थ पर विचार भाष्य में हो रहा है किसी पद का अर्थ विचार होता है उसके प्रकृति का अर्थ और प्रत्यय का अर्थ निश्चित करना तो ब्रह्मण इस ष्ट पद में प्रकृति है ब्रह्मण प्रत्यय है गस षष्ठी प्रत्यय प्रकृति जो ब्रह्मण शब्द है अनेकार्थक है उसमें से यहाँ पर परमात्मा जो जगत जन्मादि कारण है वह ब्रह्म शब्द का अर्थ है अन्य ब्राह्मणवादि जाति रूप या वेद रूप या जीव रूप अर्थ नहीं है ये बताया गया प्रत्यय जो गस है षठी प्रत्यय इसका क्या अर्थ होगा इस पर विचार चल रहा है तो भाष्कर भगवान ने कहा कि यहाँ कर्म अर्थ में ष्टी है कर्मणि ष्टी ब्रह्मण इति कर्मणि षष्टि न शेष है शेष अर्थ में ष्टी नहीं है तो शेष अर्थ में क्यों नहीं है कर्म अर्थ में ही क्यों है इस पर विचार करते हुए भास्कर भगवान ने बताया कि शेष अर्थ में षष्टि इसलिए नहीं मानी जाएगी कि यहाँ जिज्ञासा को जिज्ञास की अपेक्षा है जिज्ञासा का कर्म हुआ करता है जिज्ञास्य और वह रूप जो कर्म है वह ष्टि प्रत्यय को कर्म अर्थ में मानने पर सूत्रस्थ ब्रह्म जिज्ञासा में पूर्व पद में जो प्रत्यांश है उसके द्वारा ही जिज्ञासा के द्वारा प्रथम अपेक्षित कर्मत्व उपस्थित हो जाता है होता है इसलिए कर्म अर्थ में सृष्टि मानना उचित है और दूसरे किसी जिज्ञास का यहां पर निर्देश भी नहीं है जो जिज्ञासा को जिज्ञासे की अपेक्षा है उसको पूरा करने वाला कोई जिज्ञास्यार निर्दिष्ट भी नहीं है इसलिए जिज्ञास्य बनाना पड़ेगा ब्रह्म को ही और ब्रह्म से हो सकता है कर्म अर्थ में षष्टी मानने पर संबंध अर्थ में मानने पर नहीं ये सब चर्चा करते हुए ये कहा गया कि कर्म अर्थ में ष्टी मानने से प्रधान जो ब्रह्म है उसका विचार प्रतिज्ञात होगा तो अपने आप ब्रह्म विचार जिनके विचार के बिना अनुपन्न है ऐसे लक्षण प्रमाणादि भी का विचार प्रतिज्ञात हो जाएगा अर्थात अर्थात उसकी प्रतिज्ञा होगी इसको इसके लिए उदाहरण बताया राजा सो गच्छती ये कहने पर प्रधान जो राजा है उसका मात्र गमन बताया जा रहा है तो अकेला राजा ही जा रहा है ये अर्थ नहीं निकलता इसमें अर्थ निकलता है पूरा राज परिवार जा रहा है ऐसे यानी प्रधान का परिग्रह होने पर उसके अपेक्षित बाकी सब परिग्रहित होते ही है इसको समझाने के लिए उदाहरण हुआ और कर्म अर्थ में ष्टी मानने पर प्रधान का परिग्रह हो जाता है और प्रधान का परिग्रह ब्रह्म ही प्रधान है और उसका कर्म अर्थ में ष्टी मानने पर परिग्रह होता है ये बता करके यहाँ ब्राह्मण में ष्टि कर्मार्थक मानने से अथा तो ब्रह्म ये सूत्र ब्रिगुवली में आए हुए श्रुति वचन का अनुसारी ही हो, सिद्ध होता है अनुसरण करने वाला सिद्ध होता है इसलिए भी व्यास्य के इस सूत्रवाक्य में श्रुतुसारित्व को सिद्ध करने के लिए भी ब्रह्मण में षि कर्मअर्थ में मानना उचित है ये भाषकर भगवान श्रुत्य इस हेतु से बता रहे हैं इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तद विजिज्ञासस्व मूल कर्मणि कर्मणिष्टि इत्याह। तद विजिज्ञासस्व ये है भृगुवल्ली की श्रुति तो इसमें विजिज्ञासस्व क्रियापद है और तत्जिज्ञासस्व क्रिया के कर्म को बताने वाला है सर्वनाम द्वितीय अंत है और द्वितीय कर्मार्थ में होती है तो तत्का अर्थ है जिसका य तो वाईमानी भूतानी जायती न जाता नहीं इस वाक्य से लक्षण बताया वह जगत जन्मादि कारण जो है तत् ब्रह्म वो ब्रह्म है और तद विजिज्ञासव उसका तुम विचार करो विजिज्ञासव का अर्थ है वरुण जी अपने जिज्ञासु पुत्र तथा शिष्य द्रिगु को कहते हैं कि जो जिसमें जगत जन्मादि कारणत्व सिद्ध होगा वह तुम्हारा जिज्ञास्य ब्रह्म है तो यहाँ जिज्ञासा कर्म के रूप में श्रुति ने सीधा सीधा शब्द से ब्रह्म का परिग्रह करके निर्देश किया है कर्मत्व रूपेण और अथातो तो ब्रह्म में ब्रह्मण में ष्टि कर्मार्थ में मान्य से तद विजिज्ञासव इस श्रुति का अनुसरण करने वाला व्यास जी का यह सूत्र वाक्य सिद्ध होता है इसलिए भी कर्मार्थ में ही षष्ठी है यह श्रुत्य अनुसाराच्रुत्य इससे कह रहे हैं व्यास जी भाषकर भगवान श्रुत्य अनुगमांच्य इसका अन्वय करना इति ब्रह्मणी कर्मनीष्टि के साथ अब ये जो सूत्र वाक्य है इसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्कर भगवान भाष्य में यो तो वाइम भूतानी जायते इति श्रुतय एव तब्रह्मणो जिज्ञासा दर्शयन्ति जिज्ञासा कर्मत्व जिज्ञासाकर्म जिज्ञास ब्रह्म मे सीधे सीधे श्रुति बता रही कर्मणि बताया तच सूत्रेण सूत्रे भवति तो श्रुति के द्वारा बताया गया ब्रह्म में जिज्ञासा कर्मत्व अनुगत होता है कर्म अर्थ में मानने पर तो कर्मी षष्टि परिग्रहे सूत्रेण अनुगतम भवती आगे है तस्मात ब्रह्मण इति कर्मणि कर्मणिष्ठी ये उपसंगार हुआ ष्टी प्रत्यय का अर्थ कर्म होगा कि शेष होगा ये जो संशय था इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय हुआ और उसका उपसंहार वाक्य है कि तस्मात् ब्रह्मण इति कर्मनीष्ठी तस्मात् अर्थ है कर्म अर्थ में षष्टी मान्य पर ब्रह्म का परिग्रह होता है और लक्षण आदि के विचार का अर्थात परिग्रह सिद्ध हो जाता है और श्रुतियनुसा अनुसरण भी वाक्य में सिद्ध होता इसलिए है इसलिए तस्मात कर्मन, का अर्थ है कर्मण कर्मणी ष्टी ब्रह्मणी कर्मण कर्मणी ष्टी इस प्रकार ये ब्रह्मण ये जो प्रथम पद था पूर्व पद समास में उसके अर्थ पर विचार हुआ प्रकृत्यर्थ प्रत्यर्थ बताया गया ब्रह्म इति वक्षमान लक्षणम यहां से तस्मात् ब्रह्मण इति कर्मणि कर्मणिष्टि यहाँ तक ब्रह्म जिज्ञासा पद में जो पूर्व पद है ब्रह्मण उसके अर्थ पर विचार हुआ हर्ष में पूर्व पदार्थ बताया गया जिज्ञास रूप से ब्रह्म को ब्रह्मण ये पद बता रहा है अब उत्तर पद है ब्रह्म जिज्ञासा इस सामासिक पद में जिज्ञासा इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं पूर्व पद की व्याख्या हो गई उत्तर पद की व्याख्या कर रहे हैं ज्ञातुम इच्छा इत्यादि से इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार पहले एक वाक्य है श्रुति सूत्रयोर श्रुति और सूत्र इन दोनों में एकार्थत्व की प्राप्ति होती है यदि सूत्रस्थ ब्रह्मण इसमें कर्म मानता है तो अब ज्ञातुम इच्छा इत्यादि का अवतरण है जिज्ञासा पदस्य से अवयवार्थम आह इति तो जैसे पूर्व पद में दो अवयव थे दो अंश थे प्रकृति अंश प्रत्यंश ऐसे जिज्ञासा इस उत्तर पद में भी दो अंश है दो अवयव है उन दो अवयवों का अर्थ उत्तर पद के अवयव द्वय का अर्थ भगवान भाष्यकार बताते हैं इसलिए कहा कि जिज्ञासा पद जिज्ञासा पद है उत्तर पद अवय अर्थम आह अवयव अर्थ को बताते हैं ज्ञातुम इत्यादि से तो ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा तो जिज्ञासा इसमें प्रकृति है ज्ञा धातु और प्रत्यय है सन तो सन प्रत्यय का अर्थ है इच्छा जो जिज्ञासा में दो अवयव है ना एक प्रकृति एक प्रत्यय जैसे ब्राह्मण में ब्रह्मन और षठी प्रत्यय दो थे ऐसे यहां पर हैं ज्ञा धातु प्रत्यय। तो ज्ञात धातु का अर्थ है ज्ञान और सन प्रत्यय का अर्थ है इच्छा तो ज्ञातुम इच्छा जानने की इच्छा ये यहां पर अवयवाथ है ज्ञान की इच्छा ज्ञान विषयनी इच्छा जिज्ञासा कहलाती है अब अवगति पर्यतम ज्ञानम संवाच्या इच्छाया कर्म इस वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीका को देखिए। नु अनावगते वस्तु इच्छाया तस्या तूल विषय वक्तव्य ब्रह्मज्ञानं तु जिज्ञासाया फलम् तदेव तदे इति कथ अवगति इति ननु ननु क्या हैं हैं तो कहते कहते वस्तुनि इच्छाया अज्ञात अवगत कार्थ होता शो कगते वस्तूाया अदर्शनावगत कागगतका अज्ञात तो अनवगते वस्तुनी यानी अज्ञाते वस्तुनी अज्ञात वस्तु के विषय में इच्छाया आदर्शना तो इच्छा नहीं देखी जाती इच्छा नहीं होती जिस पदार्थ को बिल्कुल जानता ही नहीं व्यक्ति सर्वथा अज्ञात है उस पदार्थ विषय की इच्छा व्यक्ति को नहीं होती तो अनवगते वस्तु इच्छाया आदर्शनाथ विषय ज्ञानम इच्छाया तो इच्छा का मूल यानी कारण जो विषय ज्ञान है जिस विषय का ज्ञान है उसी की इच्छा हो सकती है जिस विषय का ज्ञान नहीं उसकी इच्छा नहीं होगी तो इसलिए इच्छा का कारण हुआ इच्छा के विषय का ज्ञान तो इच्छा उत्पन्न करने वाला जो इच्छा का कारण भूत विषय ज्ञान है वो बताना पड़ेगा और जो ब्रह्म ज्ञान है वो तो जिज्ञासा का फल है जिज्ञासा का लक्षार्थ जो विचार और विचार करने से क्या होगा ब्रह्म ज्ञान होगा तो इसलिए जिज्ञासा शब्द का लक्षार्थ जो विचार उसका फल हो गया ब्रह्म ज्ञान फल यानी कार्य वह इच्छा का कारण जिज्ञासा का कारण नहीं हो सकता इसलिए जिज्ञासा का कारणभूत जो विषय ज्ञान है वह ब्रह्म ज्ञान से अलग कोई ना कोई होना चाहिए वो कौन है बताओ ये पूछा जा रहा है कि अनावगत वस्तुनि इच्छाया आदर्शना तस्या मूलम विषय ज्ञानम वक्तव्यम ब्रह्म ज्ञानंत जिज्ञासाया फलम् यदि ब्रह्म ज्ञान इच्छा का कारण है कहोगे तो ब्रह्म ज्ञान तो इच्छा का फल है वो कारण कैसे बनेगा ये कहते हैं कि तदेव मूलम कथम तो तदेव यानी वो जो जिज्ञासा का फलभूत ब्रह्म ज्ञान है वही मूल यानी कारण कैसे होगा कथम भवेत इति आशंक आहो ऐसी आशंका होने पर उसका उत्तर देते हैं भगवान भाष्यकार अवगति पर्यंत ज्ञानम इच्छाया कर्म कहते इच्छा का कर्म यानी विषय कौन होगा तो अवगति पर्यंत ज्ञान अवगति शब्द का अर्थ है अनावृत चैतन्य आत्मरूप से जिसका आवरण निवृत्त हो गया है जिस विषयक उसे कहा जाता है अनावृत चैतन्य आवरण है दो प्रकार का असत्त्वापादक अभाना पादक पादक आवरण और अभाना पादक आवरण का विषयभूत जो ब्रह्म है उसे तो कहा जाएगा अनवगत और अभाना पादक आवरण तथा पादक आवरण निवृत्त हो गया है तो ये होगा आवरण किससे दूर ज्ञान से तो यहां अवगति है ऐसा ऐसा चैतन्य ने ब्रह्म जिस विषयक असत्वापादक आवरण आभानापादक आवरण निवृत्त हो गया अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से वो साक्षात्कार है वृत्ति वृत्ति ज्ञान और चैतन्य है स्वरूप ज्ञान वो है अवगति अवगतिक है और वो स्वरूपत ज्ञान की दो अवस्था हैं। आवृत अवस्था अनावृत अवस्था अभिव्यक्त अवस्था अनिव्यक्त अवस्था अनभिव्यक्त स्वरूप अविद्या दशा में है असत्वादक आवरणात्मक अविद्या तथा आभानापादक आवरण रूप अविद्या विद्यमान है तो स्वरूभत चैतन्य ज्ञान वो आवृत्त रहता है अनिव्यक्त रहता है उसे अवगति नहीं कह रहे हैं वो स्वरूभूत ज्ञान विषयक असत्त्व पादक आवरण तथा पादक आवरण निवृत्त हो गया है परोक्ष ज्ञान तथा अपरोक्ष वृत्तियात्मक ज्ञान से परोक्ष ज्ञान शब्दित एक वृत्ति वह तो पादक आवरण को दूर करेगी और अपरोक्ष ज्ञान शब्दात्मिका जो एक वृत्ति है वह अभाना पादक आवरण को दूर करेगी और ये दोनों पादक आवरण तथा पादक आवरण निवृत्त हो गया है, तो स्वरूपभूत जो ज्ञान है चैतन्य है वह अभिव्यक्त होगा उसे अभिव्यक्तिमत चैतन्य कहा जाएगा अभिव्यक्तिमत चैतन्य ने अभिव्यक्त चैतन्य अनावृत चैतन्य वो है अवगति शब्द का अर्थ अनावृत चैतन्य अवगति है और ज्ञान शब्द का अर्थ है वाक्य से उत्पन्न हुआ परोक्ष ज्ञान तथा अप्रोक्ष ज्ञान रूपा वृत्ति वृत्ति ज्ञान तो जो स्वरूभूत चैतन्य को अनावृत करने वाला वृत्यात्मक ज्ञान है उसे कहा जाता है अवगति पर्यंत ज्ञान शब्द से अवगति है उसका वृत्तियात्मक ज्ञान का फल है अप्रोक्ष ज्ञान ही वृत्त्यात्मक ज्ञान है उसी को होक्ष हाँ, ज्ञान को ही वृत्ति कह रहे हैं यानी उसके दो भेद परोक्ष अप्रोक्ष वृत्ति ज्ञान के दो भेद हैं परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान ये दोनों वृत्ति कह वृत्तियात्मक ज्ञान ही है परोक्ष ज्ञान असत्वापादक आवरण को दूर करता है और अप्रोक्ष ज्ञान वृत्त्यात्मक ज्ञान आभानापादक आवरण को दूर करता है और इन वृत्म ज्ञान का उभय प्रकार के परोक्ष तथा अप्रोक्ष वृत्मक ज्ञान का फल है अवगति और अवगति का साधन है वृत्त्यात्मक ज्ञान वो प्रमा कहलाता है वृत्मक ज्ञान प्रमा कैसी प्रमा तो फल परिवशाई प्रमा और फल है अवगति इसलिए अवगति पर्यतम ज्ञानम जिज्ञासाया कर्म सन प्रते वाच्या या इच्छाया या कर्म ये भाष्कर भगवान लिखते हैं तो अवगति शब्दी तो जो अनावृत चैतन्य रूप फल है उस फल में फल है पर्यंत यानी पर्यवसान यानी फल पर्यवसाई ज्ञान वो ज्ञान है वृत्त्म ज्ञान प्रमा वह जिज्ञासा में जो संत्यय है उसके अर्थभूत इच्छा का कर्म है ज्ञातुम इच्छा इसमें ज्ञा धातु का अर्थ लेना है फल पर्यवसायी ज्ञान ओ संत्यय का अर्थभूत इच्छा का कर्म बनेगा यानी विषय बनेगा अवगति पर्यंत ज्ञान विषयनी इच्छा यह जिज्ञासा शब्द का अर्थ होगा ये तो इच्छा का रहेगा विषय और उसी को फल कहा जाएगा जो कर्म है ना वही फल होगा इसे आगे कह रहे हैं फल विषयत्वात इच्छाया इससे भाष्कार भगवान फल विषयत्वात इच्छाया उससे प, उसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार थोड़ा ये जो वाक्य है अवगति पर्यंतम ज्ञानम संवाचाया इच्छाया कर्म इतने का अर्थ करता है इसे देखिये पहले अवगति शब्द का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार आवरण निवृत्ति रूप अभिव्यक्ति मत चैतन्य चैतन्यम अवगति कहते अवगति पर्यतम ज्ञानम यहाँ पर जो अवगति शब्द है वो अवगति शब्द का अर्थ है चैतन्य चैतन्यम अवगति यानी भाष्य में प्रयुक्त अवगति शब्द का अर्थ है चैतन्य चैतन्य है स्वरूप लेकिन कैसा चैतन्य तो चैतन्य का विशेषण है आवरण निवृत्ति रूप अभिव्यक्ति मत चैतन्य अभिव्यक्ति मत चैतन्य को अवगति कहा जा रहा है हम उप्रत्य है तो अभिव्यक्ति मत यानी अभिव्यक्त अभिव्यक्त जैसे भक्त कहो या भक्तिमान कहो भक्त का अर्थ होता है भक्तिमान ऐसे अभिव्यक्त का अर्थ है अभिव्यक्ति मान तो अभिव्यक्ति मत अर्थ हो, होगा अभिव्यक्त चैतन्य अभिव्यक्ति मत चैतन्य कहो या अभिव्यक्त चैतन्य को हो जिस अभिव्यक्ति वाले चैतन्य को अवगति कहा जा रहा है वो अभिव्यक्ति का क्या स्वरूप है तो अभिव्यक्ति का स्वरूप बताया आवरण निवृत्ति रूपा ये अभिव्यक्ति है आवरण निवृत्ति रूप जो अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति का स्वरूप है आवरण की निवृत्ति वह आवरण है दो प्रकार का असत्वापादक अभाना पादक। तो वह विध आवरण की निवृत्ति रूप जो अभिव्यक्ति और उस अभिव्यक्ति वाला चैतन्य अभिव्यक्त चैतन्य जिस चैतन्य विषयक असत्वापादक आवरण भी और आवाना पादक आवरण भी निवृत्त हो गया है वो हो जाएगा अनावृत चैतन्य अनावृत चैतन्य कहो अभिव्यक्ति मत चैतन्य कहो और अभिव्यक्त चैतन्य कहो एक अर्थ है वो अवगति शब्द का अर्थ निकलेगा इसलिए अवगति शब्द का अर्थ हुआ अभिव्यक्त चैतन्य अनावृत चैतन्य ये अवगति है और अब खाली अवगति शब्द का प्रयोग नहीं है अवगति पर्यंत तो अवगति ये पूर्व पद है और पर्यतम उत्तर पद है इसमें बौरी समास है जैसे पीतम अंबरम यस्य स पीताम्बर ऐसे अवगति पर्यतम अवगति पर्यतम याने अवधि यसे ज्ञान से अन्य पदार्थ हो जाएगा ज्ञान पीताम्बर में अन्य पदार्थ होता है भगवान विष्णु पीले हैं वस्त्र जिसके पीताम्बरधारी भगवान विष्णु को कहा जाता है ऐसे अवगति हैं पर्यंत। यानि अवधि पर्यंत शब्द का बीच में करते टीकाकार अवधि यस ज्ञान तद ज्ञानम अवगति पर्यंतम ऐसा हो जाएगा इसलिए लिखा टीका में कि अवगति पर्यतो यानी अवधीर यान और ज्ञान कैसा है तो अखंड साक्षात्कार वृत्ति ज्ञान अखंड वस्तु है अपरिचिन्न वस्तु निरुपाधिक ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म वो अखंड है जिसका खंड नहीं है खंड कहते परिच्छेद को देशकृत वस्तुकृत और कालकृत खंड से यानी परिच्छेद से रहित अपरिच्छिन्न जो ब्रह्म है और उस अपरिचिन्न ब्रह्म का साक्षात्कार रूपा जो वृत्ति वही ज्ञान है वृत्यात्मक ज्ञान तो अखंड साक्षात्कार अखंड साक्षात्कार है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का साक्षात्कार रूप वृत्ति और वह वृत्ति ही ज्ञान कहलाती है आवरण वृत्ति के लिए वृत्ति व्याप्ति स्वीकार करते हैं ना सिद्धांती, फल व्याप्ति नहीं है वृत्ति व्याप्ति है ब्रह्म में और वृत्ति व्याप्ति किसके लिए है आवरण निवृत्ति के लिए तो ये जो अखंड शब्दित ब्रह्म का साक्षात्कार उपा वृत्ति है यही ज्ञान है और उस वृत्ति ज्ञान को यहां पर कहा जा रहा है संप्रत्यय का वाच्य रूप इच्छा का कर्म ऐसा वृत्ति ज्ञान जिसका पर्यवसान अनावृत चैतन्य में हो जाए चैतन्य विषयक असत्वापादक आवरण आभानापादक आवरण को निवृत्त करने में समर्थ जो ब्रह्म साक्षात्कारात्मिका वृत्तिरूप ज्ञान वह संत्य का अर्थभूत इच्छा का विषय है कर्म है ये मूल भाष्य भषकर भगवान ने कहा इसलिए टीका में टीका ने लिखा कि अवधि यस्य अखंड साक्षाकार वृत्ति ज्ञान से तदव जिज्ञास कर्म तत्ने वह अवगतिपर्यतज्ञान साम ज्ञान नहीं तो विशेषण से विशिष्ट ज्ञान वो जिज्ञासा का कर्म है वाच्य रूप इच्छा का कर्म है वृत्ति आवरण को दूर करके चली जाएगी और उसका अवशेष रहेगा चैतन्य बाद में नहीं। हाँ? नहीं। हाँ, फल पर्यवसायी ज्ञान इसे कहा जाता फल को संपादित करने वाला ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति करने वाला ज्ञान वो अज्ञान को निवृत्त करने वाला ज्ञान है वृत्ति रूप ज्ञान वो इच्छा का कर्म है वृत्ति हुई लेकिन अज्ञान को दूर नहीं किया वह संप्रत्यय का कर्म नहीं है सन प्रत्यय का अर्थभूत इच्छा का कर्म नहीं है अज्ञान को दूर करने वाला ज्ञान हाँ। और तदेव फलम वही फल भी है वो ज्ञान ही जिज्ञासा का फल भी है जिज्ञासा का कर्म भी है तो कहा फिर ये जो है आ, मूल कौन हो जाएगा आपने फल तो बताया जिज्ञासा का अवगति पर्यंत ज्ञान जिज्ञासा का कर्म है यानी फल है और कारण कौन है जिज्ञासा का क्योंकि सर्वथा अज्ञात तो, वस्तु विषयक जिज्ञासा नहीं होती है तो कौन सा ब्रह्म ज्ञान जिज्ञासा का कारण बनेगा उसे आगे बता रहे हैं कि मूलंतु आपात ज्ञानम इति अधुना वक्षते इति फल मूल ज्ञान योर न जिज्ञासा अनुपपत्ति इतर्थ तो कहते हैं मूल यानी जिज्ञासा का कारण तो आपात ज्ञान है आपात ज्ञान कहते हैं ब्रह्म ज्ञान तो है लेकिन ब्रह्म विषय अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ वह आपात ज्ञान कहलाता है वो ब्रह्म जिज्ञासा का हेतु बनेगा जैसे वर्तमान में हम लोगों को ज्ञान है ब्रह्म का ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है ज्ञान न होता तो प्रस्थान त्रयी के स्वाध्याय के लिए आते ही नहीं स्वाध्याय तो कर रहे हैं ब्रह्म जिज्ञासु है का अर्थ है जिज्ञासा का कारणभूत ब्रह्म ज्ञान हमें है वो आपात ब्रह्म ज्ञान कहलाता है वो आपात ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से जिज्ञासा हुई जिज्ञासा से फिर विचार हो रहा है और इस विचार का फलभूत एक ज्ञान होगा वो भी ब्रह्म ज्ञान है वो है अवगति पर्यंतम ज्ञानम सं प्रत्येका अर्थभूत इच्छा का कर्म है वही फल है वो फलभूत ज्ञान है और कारणभूत ज्ञान है आपात ज्ञान आपात ज्ञान तो अज्ञान के साथ रहता है और फलभूत ज्ञान उत्पत्ति के साथ ही साथ अज्ञान को दूर कर देता है अज्ञान के साथ नहीं रहता जो जिज्ञासा का फलभूत ज्ञान है उसका और अज्ञान का बनता नहीं है वो उस, उस अंतकरण में नहीं टिकता जहां अज्ञान है अज्ञान को हटाता हुआ ही उत्पन्न होता है इसलिए वेदांत में साक्षात्कारोदय और अज्ञान निवृत्ति युगपत मानी जाती है ना प्रकाश का होना और अंधकार का जाना यह अलग अलग समय में नहीं होता एक साथ होता है प्रकाश उदय के साथ साथ अंधकार निवृत्त होता है ऐसे जिज्ञासा का फलभूत जो ज्ञान है उसके उदय के साथ साथ अज्ञान यानि आवरण निवृत्त होता है तो मत चैतन्य जो अवगति का अर्थ है उसका संपादक ज्ञान वो फल है अपनी उत्पत्ति के साथ साथ आवरण को दूर करता है और आपात ज्ञान अज्ञान के साथ रहता है इस समय ब्रह्म विषय अज्ञान भी है हम लोगों को और आपात ज्ञान भी है ब्रह्म ज्ञान भी जिज्ञासा का कारणभूत ज्ञान जो अज्ञान के साथ रहता है हैं? क्या नहीं नहीं वो परोक्ष ज्ञान तो असत्वा पादक आवरण को वो तो श्रवण मनन के बाद होता है श्रवण मन के पहले जिज्ञासा होती है हाँ, हाँ। नित्या नित्य वस्तु विवेक हुआ तो नित्य वस्तु का ज्ञान वो है आपात ज्ञान कि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि वाक्य बता रहे हैं ब्रह्म ज्ञान का फल नित्य है तो वो जो ब्रह्म ज्ञान है नित्यानित्य वस्तु विवेक के बाद नित्यानित्य वस्तु विवेकात्मक ज्ञान साधन चतुष्ट अंत उसी से जिज्ञासा होती है उससे मुमुक्षा होती है और मुमुक्षा से जिज्ञासा होती है यानी मुमुक्षा द्वारा नित्यानित्य वस्तु विवेक ही जिज्ञासा उत्पन्न करता है वो आपात ज्ञान है और फिर मुमुक्षा को निवृत्त करने वाला वो है ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान जो सन क्या नाम जिज्ञासा का फल है इसलिए मूलं तु आपात ज्ञानम इति अधुना वक्षते इति फल मूल ज्ञान भेदात तो फलभूत ज्ञान जिज्ञासा का और मूलभूत ज्ञान अलग अलग हुए फलात्मक ज्ञान है अवगति पर्यंत ज्ञान और मूल ज्ञान है आपात ज्ञान ये अलग अलग होने से भेदात न जिज्ञासा अनुपपत्ति तो जिज्ञासा की कोई अनुपपत्ति नहीं है जिज्ञासा हो जाएगी ये अवगति पर्यंतम ज्ञानम संवाचाया इच्छाया कर्म यातक का अर्थ हुआ अब फल विषयत्वात् इच्छाया इस वाक्य का उत्तर लिखते हैं टीकाकार <coughs> ननु गमनस्य तत्ति कर्म इति इति भेदात् कर्म एव अयुक्तम् तत्राह फल इति तो अयुक्त सकर्मक धातु का कर्म अलग होता है क्रिया का सकर्म क्रिया का और फल अलग होता है धातुअर्थ कहलाता है क्रिया तो गम धातु का अर्थ उदो गमन क्रिया उसका कर्म तो है गांव राम ग्रामम गी मैं ग्राम हो गया कर्म गमन क्रिया का और फल हो गया ग्राम की प्राप्ति ये फल है तो ग्राम और ग्राम की प्राप्ति अलग अलग है ना तो गमन क्रिया का फल अलग और कर्म अलग हुआ ऐसे गमन क्रिया जैसे सकर्मक है ऐसे ज्ञान धातु का अर्थभूत ज्ञान क्रिया भी सकर्मक है तो सकर्मक होने से गति क्रिया के तरह उसका कर्म और फल भी अलग अलग होना चाहिए और आपने कहा अवगति पर्यंतम ज्ञानम सं वाचाया इच्छाया कर्म और तदेव फलम और वही फल भी है अवगति पर्यंत ज्ञान ही फल भी है करके कह रहे हो होना चाहिए देखा जा रहा है गमन क्रिया में कर्म अलग फल अलग ऐसे यहां पर भी अलग अलग होना चाहिए प्रश्न हुआ शंका हुई इस शंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान वो वाक्य लिख रहे हैं फल इसलिए टीका में टीकाकार लिखा कि गमनस्य से कर्म तत्प्राप्ति फलम इति भेदात। तो कर्म और फल में भेद है गमन क्रिया के और आप तो इच्छा का जो कर्म है उसी को फल बता रहे हैं तो कर्म एवं फलम इति आयुक्तम तो इच्छा के कर्म को ही इच्छा का फल मानना ये अनुचित लगता है इस प्रकार की हुई शंका तत्र आह यानी इस प्रकार की शंका होने पर भास्कर भगवान कहते हैं कि फल विषयत्वात इच्छाया इच्छा फल विषय नी होती है इच्छा के विषय को ही फल कहा जाता है और इच्छा का जो विषय होता है वही उसका कर्म होता है इसलिए अन्य सकर्मक क्रियाओं में कर्म और फल अलग अलग होने पर भी इच्छा रूप एक सकर्मक क्रिया ऐसी है इच्छा रूप जिसका कर्म और फल एक ही होगा अभिप्राय फल विषयत्वाद इच्छाया इस वाक्य का है इसी प्रकार का अभिप्राय टीकाकार बता रहा है कि क्रियांतरे तयोर भेदेपि तयो याने कर्म फलयोर तयो इस सर्वनाम से लेना कर्म और फल को तो क्रियांतरे यानी गमनादि अन्य क्रियाओं में उनका कर्म तथा फल इन दोनों में भेद होने पर भी इच्छाया फल विषयत्वा इच्छा फल विषयनी होने से कर्म व फलम इच्छा का जो कर्म है वही फल भी होगा इच्छा के कर्म और फल में भेद नहीं होगा बाकी सकर्म क्रिया के कर्म और फल में भेद हो सकता अब ज्ञानेन न ही प्रमाणे न इष्टम ब्रह्म इत्यादि का अवतरण है टीका में कि ननु ज्ञान ज्ञान हो भेदोक्ति इत्यत आह इति तो स, इच्छा का कर्म बताते समय इच्छा का कर्म बताया गया ज्ञान को और ज्ञान का विशेषण बताया गया अवगति पर्यंत तो उसमें अवगति शब्द का प्रयोग हुआ वो अवगति भी तो ज्ञान ही है तो शंका करने वाले कहते हैं अवगति शब्द का अर्थ और ज्ञान शब्द का अर्थ अलग अलग नहीं है ये दोनों एक ही है अवगति और ज्ञान ये दो पदार्थ नहीं है शब्द अलग अलग होने पर भी जैसे जल और पानी एक ही पदार्थ है शब्द अलग अलग है ऐसे पूर्व पक्षी मानना चाहते हैं शंका करने वाले अवगति और ज्ञान को जल और पानी के तरह बिल्कुल पर्याय इसलिए शंका कर रहे हैं कि ज्ञान हो ऐक्त ज्ञान और अवगति शब्द का अर्थ एक होने से पानी और जल के तरह पानी और जल ये दोनों शब्दों का अर्थ जैसे एक है ऐसे ज्ञान और अवगति शब्द का अर्थ एक है तो भेदोक्ति अयुक्ता तो ज्ञान और अवगति इन दोनों में से एक को साधन और एक को उसका फल बताना ये अयुक्त है अनुचित है गलत है भेद कथन अवगति पदार्थ और ज्ञान पदार्थ में भेद कथन अयुक्त है इस प्रकार की शंका होने पर कहते हैं इत्यतः आह ज्ञानी तो ज्ञाने न ही प्रमाणे न अवगंत इष्टम ब्रह्मा। तो ज्ञाने न ही प्रमाणे इसमें यहां प्रमाण शब्द प्रमा के लिए है प्रमाकरण के लिए नहीं प्रमा के लिए भाव अर्थ में ल्यूट प्रत्यय है प्रवक मांग माने धातु से ल्यूट प्रत्यय भाव में करेंगे तो प्रमाण शब्द बनता है वह प्रमा का वाचक होता है प्रमा शब्द में भी प्रऊप सर्व मांग धातु से अंग प्रत्यय हुआ भावार्थ में तो प्रमा शब्द बना प्रमा प्रमिति प्रमाण इनमें भावार्थ में प्रत्यय करेंगे तो शब्द का स्वरूप तो अलग अलग दिखता है लेकिन अर्थ एक निकलेगा प्रमा प्रमिति प्रमाण इन तीनों में प्रऊप मांग माने धातु ही है प्रत्यय अलग अलग है एक में अंग प्रत्यय है तो दूसरे में वो आपका प्रत्यय है तीन प्रमिति में और प्रमाण में ल्यूट प्रत्यय लेकिन ये तीन प्रत्यय अलग अलग होने पर भी अलग अलग अर्थ में नहीं एक अर्थ में है तो प्रत्यय अलग अलग हो लेकिन अर्थ एक हो प्रत्ययों का और धातु भी वही हो तो फिर शब्द स्वरूप अलग अलग बनने पर भी अर्थ अलग अलग नहीं होगा इसलिए प्रमिति प्रमाण और प्रमाण इनमें भावार्थक अर्थक प्रत्यंत जब मानेंगे इनको तो एक अर्थ निकलेगा प्रमाण ज्ञान का विशेषण है ना प्रमाण तो ज्ञान तो प्रमा है तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि ये जो वृत्ति है ये प्रमाण नहीं है तत्वमशी वाक्य प्रमाण है उससे उत्पन्न हुई वृत्ति प्रमा है और उसी वृत्ति को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा जा रहा है और उसका विशेषण है प्रमाण इसलिए वह करण अर्थक ल्यूट प्रत्यांत न होकर के रहेगा भाव अर्थक लुट प्रत्यांत ये कहते हैं भावार लुट प्रत्यांत होने से इसका अर्थ निकलेगा प्रमाण तो प्रमाणेन ज्ञानेन न ही प्रमाणेन अवगंतुम इष्टम ब्रह्म तो प्रमाण रूप प्रम यानी परमात्मक ज्ञान से ब्रह्म अवगंतुम इष्टम तो अवगंतुम यानी अभिव्यंजयितुम अवगति तो अभिव्यक्ति है ना इसलिए अवगंतुम का अर्थ निकलेगा अभिव्यंजयितुम यानि अभिव्यक्त करना अनावृत करना ब्रह्म को इष्ट है अभिष्ट है तो ऐसा ब्रह्म अभी वर्तमान में अनभिव्यक्त है आवृत्त है अविद्यादशा में तो जो ब्रह्म विषय आवरण है उसको हटाना अभिष्ट है किससे तो ज्ञाने न्ञाने न परमात्मक के न ज्ञान तत्वशादी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मक जो प्रमा वृत्ति उस वृत्तियात्मक ज्ञान से ब्रह्म विषयक आवरण को निवृत्त करना अभिष्ट है इष्ट है इसलिए कहा कि ज्ञानेन न ही प्रमाणे न इष्टम ब्रह्मा अवगंतुम यानी अनावृत अनावृत्ति करतुम अनावृत करना ब्रह्म को इष्ट है अभीष्ट है हम चाहते हैं कि हमारा ब्रह्म स्वरूप अनावृत हो जाए ब्रह्म स्वरूप विषय को अज्ञान निवृत्त हो जाए आवरण निवृत्त हो जाए इसलिए यहां पर अनावृत ब्रह्म ये तो हो गया अवगति शब्द का अर्थ अनावृत ब्रह्म और उस ब्रह्म को अनावृत करने का साधन हुआ ज्ञान इसलिए ज्ञान और अवगति ये अलग अलग है अवगति तो है ब्रह्म की अनावृति ब्रह्म की अभिव्यक्ति ये अवगति हुई और अवगति का साधन हुआ ब्रह्म की अवगति का अर्थ है ब्रह्म विषयक अज्ञान की निवृत्ति ये फल है और ज्ञान है उसका साधन इसलिए ज्ञान और अवगति एक नहीं है इनमें साधन और फल में जो अंतर होता है वो अंतर है मिट्टी और घड़े में जो अंतर होता है वो अंतर है मिट्टी कारण है घड़ा कार्य है फल है ऐसे ज्ञान साधन है और उसका फल है अवगति अनावृत्ति यही कहते हैं टीका में टीकाकार कि ज्ञानम यानी ज्ञाने, इस ज्ञाने न ही प्रमाणे न अवगंतुम इष्टम ब्रह्म इस वाक्य में जो ज्ञानी न ये तृतीयांत पद है उसका अर्थ कर रहे हैं ज्ञानम वृत्ति ही ब्रह्म अज्ञान को दूर करने वाली वृत्ति है ज्ञान और अवगति ही तत्फलम अवगति है उस वृत्ति का फल वृत्ति का फल क्या है आवरण की निवृत्ति उस आवरण की निवृत्ति को अवगति कहा जाएगा इति भेदः इति भावः तो ज्ञान में और अवगति में भेद है अवगति है अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान है अज्ञान को निवृत्त करने वाली वृत्ति ये दोनों एक नहीं है इसलिए अवगति पर्यंतम ज्ञानम सन वाच्याया इच्छाया कर्म ये जो कहा भाष्यकार ने वो ठीक ही कहा है अवगति पर्यंत ज्ञान का अर्थ निकला अज्ञान को निवृत्त करने वाला ज्ञान वृत्ति रूप ज्ञान वह इच्छा का कर्म है और उस इच्छा के कर्मभूत ज्ञान का फल है अवगति यानी अज्ञान की निवृत्ति अब ज्ञान का फल है अवगति अवगति में ज्ञान का फलत्व है इसे स्पष्ट कर रहे हैं भाष्कर भगवान ब्रह्मा ब्रह्मावगतिर् पुरुषार्थ इत्यादि वाक्य से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अवगते हे फलत्व स्फुटती ब्रह्मेति इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल